महाभारत द्रोण पर्व सप्तष्टधिक शतमोध्याय कर्ण के द्वारा सहदेव की पराजय शल के द्वारा विराट के भाई सतानीक का वध और विराट की पराजय तथा अर्जुन से पराजित होकर अलंबस का पलायन संजय उवाच सहदेव मथाया तम द्रोण प्रेपा पते कर्णो वै कर्तनो युद्धे वर्या मास भारत संजय कहते हैं प्रजानाथ भरत नंदन द्रोणाचार्य को लक्ष्य करके आते हुए सहदेव को युद्ध स्थल में वैकर्तन कर्तन कर्ण्य रोका सहदेवस्तुराधेय विद्वान्न भीराशुगेय नत परवभी। राधा पुत्र कर्ण को नौ बाणों से बिंध कर, बाणों से झुके ही वाले द्वारा पुनः घायल कर दिया तम करना नत धनु शीघ्र चिद लघु कर्ण बदले में झुके ही गाठ वाले सौ बाण मारे और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले वीर योद्धा की भांति उसने उनके प्रत्यंचा सहित धनुष को भी शीघ्र ही तद्भुत इवाभवत तदनंतर प्रतापी मादरी कुमार सहदेव ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 20 बाणों से घायल कर दिया वह अद्भुत सा कार्य हुआ तस्य है सन्नत चास्य तब झुके ही सर्ण वाले बाणों से सहदेव के घोड़ों को मारकर एक भल्ल का प्रहार करके उनके सारथी को भी शीघ्र ही यम लोग पहुँचा दिया विरथ सहदेवस्तु खम चर्म समादे तदप्य कर्ण रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल और तलवार हाथ में ले ली परंतु कर्ण ने हसते हुए से बाण मार कर उनके उस तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले अथ गुर महा घोराम हेम चित्राम महागताम प्रेस या मा तब सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्ण जटित अत्यंत भयंकर विशाल गदा सूर्य पुत्र कर्ण के रथ पर दे मारी कर्णो भूम चैन आप पतेत। सहदेव के द्वारा चलाई हुई उस गदा को सहसा अपने ऊपर आती दे कर्ण ने बहुत से बाणों द्वारा उसे स्तंभित कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया गदाम ताम अपनी गदा को असफल होकर गिरी हुई देख सहदेव ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण पर शक्ति चलाई किंतु उसने बाणों द्वारा उस शक्ति को भी काट डाला सतभ्रम ततूम अवत्य रो महाराज दृष्ट कर्णम व्यवस्थित रथ चक्रमोचाधीर प्रति महाराज तब सहदेव अपने उस उत्तम रथ से शीघ्र ही वेग पूर्वक पड़े और युद्धस्थल में अधीरत पुत्र कर्ण को सामने खड़ा देख रथ का एक चक्का लेकर उसके ऊपर चला दिया तदा तद्वि सहसा काल चक्रे बोध न सुतनंदन उठ काल के चक्र के समान सहसा अपने ऊपर गिरते हुए उस रथ चक्र को सूत कई हजार बाणों से काट गिराया तस्म सुनिहित चक्रे सुत महात्म ईशा दंड क्योंक् विविधा अस्त्यंग तथा मृतास्य उस रथ चक्र के द्वारा उस रथचक्र के दस्त कर दिए जाने पर ईसा दंड जोते नाना प्रकार के जुए हाथी के कटे हुए अंग मरे घोड़े और बहुत से मृत मनुष्यों की लाशें कर्ण को लक्ष्य करके चलाई परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उन सब की धज्जिया उड़ा दी स ना वार्यो विष खो रणम जाह तत्पश्चात माध्री कुमार सहदेव ने अपने आप को आयुधों से रहित समझकर कर्ण के बाणों से अवरुद्ध हो उस रणभूमि को त्याग दिया तमे दुत्य राधेय मुहूर्ता भरतर्षव अब्रवीत प्रसन्वाक्यम सहदेविषाम पते भरत प्रजात तदनंतर राधा पुत्र कर्णे दो घड़ी तक सहदेव का पीछा करके उनसे हसते हुए इस प्रकार कहा माँ युद्ध स्व रणे धीरा विशिष्ट रथ भी सदिश्य युद्ध माद्रेय वचो मे मा ओ अधीर बालक तो युद्ध स्थल में विशिष्ट रथियों के साथ संग्राम न करना माद्री कुमार अपने समान युद्धाओं के साथ युद्ध किया कर मेरी इस बात पर संदेह न करना अथइनम धन सो गृह तून भूयो ब्रवीदचोणे तुर्ण तो युद्ध तेरभ त्र गस्व माद्रेया गृहम व्यसे तदनंतर धनुष की नोक से उन्हें पीड़ा देते हुए करण ने पुनः इस प्रकार कहा माद्री पुत्र ये अर्जुन कौरवों के साथ रणभूमिता पूर्वक युद्ध कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास चला जा अथवा तेरा मन हो तो घर को लौट जा एवं करण रथे, ना रथे नाम बयात पांचाल पाण्डू नाम सैन्य सहदेव से ऐसा कहकर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पांचालों और पांडवों की सेनाओं को दग्ध करता हुआ था रथ के द्वारा उसकी ओर चल दिया। प्राप्तम और कुंत्या बचो राजन सत्य संधो महायसा यद्यपि सहदेव उस समय वध करने योग्य अवस्था में पहुंच गए थे तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके सम्रांगण में सत्य प्रतिज्ञ एवं महायशस्वी कर्ण ने उनका नहीं किया। राजन विभनाशर पीड़ित कर्णवाद्यत राजन तन्नंतर सहदेव कर्ण के बाढ़ों से पीड़ित और उसके वचन रूपी बाणों से संतप्त एवं खिन्न चित्त हो अपने जीवन से विरक्त हो गए जन्मेजयरे त्वरा युक्त हो महारथ फिर वे महारथी सहदेव बड़ी उतावली के साथ महामना पांचाल राजकुमार जन्मे के रथ पर आरूढ़ हो गए गतम छाद आमासिम द्रोणाचार्य परवेग पूर्वक आक्रमण करने वाले सेना सहित से धनुर राजा विराट को मद्र सल ने अपने बाण समूहों से आचारित कर दिया याद भवद्राजन राजन फिर तो सम्रांगण में उन दोनों सुदृढ़ धनुद्धाओं में वैसा ही घोर युद्ध होने लगा जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और जम्भासुर में हुआ था मद्राजो महाराज आज अग्नि त्वरित सती नान परमाम महाराज मद्राज सल्य ने सेनापति राजा विराट को बड़ी उतावली के साथ झुकी हुई गांठ वाले सौ बाढ़ मारकर मार तुरंत घायल कर दिया शत राजन तब विराट ने मद्र को पहले नौ फिर तिहत्तर और पुनः सौ तीखे बाणों से घायल करके बदला चुकाया तस्य मद्रादिपोहत्वा द्राधि हवा च सूतम ध्वजराभ्यापात तदनंतर मद्र राजने विराट के रथ के चारों घोड़ों को मारकर दो बाणों से समरांगण में सार्थी और ध्वज को भी काट गिराया हतास्वातुरथातु तो महारथ तस्थापुच्चा चरा तब उस अश्वही नृत्य तुरंत ही कूदकर महारथी राजा विराट धनुष की टंकार करते और तीखे बाड़ों को छोड़ते हुए भूमि पर खड़े हो गए शतानेको दृष्ट् भ्रातरम हतवाहनम रथेनाभ्य पतत्म सर्वोकश पश्यत तत्पात्ता अपने भाई के वाहन को नष्ट हुआ देख सब लोगों के देखते देखते शीघ्र ही रथ के द्वारा उनके पास आ पहुँचे शतानेकथाया तम मद्रराजो महामृत विशिखे बहुर्द्वा तथम क्षय उस समर, उस महासमर में वहां आते हुए सतानी को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके मद्राज सल्य ने उन्हें रथम तुर्णम तमे वज मालीनम वीर सतानी के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट तुरंत ही ध्वजमाला से विभूषित उसी रथ पर आरूढ़ गए तब क्रोध से आखे फाड़ कर दूना पराक्रम दिखाते हुए विराट ने अपने वाणों द्वारा मद्राज के रथ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया तथो मद्राधिप क्रोध थे ना पर आज वाहिनी पतिं। इससे कुपित हुए सल्ले झुके वाले एक बार से सेनापति विराट की छाती में गहरी चोट पहुँचाई सोच विद्धो महाराज रथोपस्थ उपा विशत कसम ब्रह्म विराटो भरत महाराज भरत भूषण राजा विराट अत्यंत घायल होकर रथ के पिछले भाग में धम्म से बैठ गए और उन्हें तीव्र मूर्छा ने दबा लिया समरे सेना प्राद्र्य से भारत व्यमान सरसत सलोविनाम भरत नंदन सम्रांगण में बाणों से छत विक्षत हुए राजा विराट को उनका सारथी दूर हटा ले गया तब संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य के से पीड़ित सहायकों धनजय प्रयात तत्र राजेंद्र यत्र शल्यो व्यवस्थित राजेंद्र उस सेना को भागती देख श्री कृष्ण और अर्जुन उसी और छल दिए जहाँ राजा शल्य खड़े थे तो राक्षसेंद्रष्टच महासाज प्रवरम रथम राजन उस समय राक्षस राश अलम्बुस आठ पहियों से युक्त श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो उन दोनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ आया तुरंगम अम घोर लोहितार्द्र समावृत उसके उस रथ में घोड़े के समान मुख वाले भयंकर पिशा जुते हुए थे उस पर लाल रंग की आर्द्र पताका फहरा रही थी उस रथ को लाल रंग के फूलों की माला से सजाया गया था वह भयंकर रथ काले लोहे के बना था और उसके ऊपर रिक्ष की खाल मढ़ी हुई थी रौद्रेन चित्रपक्षेणृताक्षेण कूजता ध्वजेनो छितजेन राजभौराक्ष उसके ध्वजा पर विचित्र पंख और फैले हुए नेत्रों वाला भयंकर गिद्राज अपनी बोली बोलता था उससे उपलक्षित उस ऊंचे दंडे वाले कांतमान ध्वज से कटे छटे कोयले के पहाड़ के समान व राक्षस बड़ी शोभा पा रहा था रुरोधार्जुन माजान्त प्रवजन विवाह किरण वाण गण सतसोत अर्जुन मृत राजन अर्जुन के मस्तक पर सैकड़ों की वर्षा करते हुए उस राक्षस ने अपनी ओर आते हुए अर्जुन को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय प्रचंड वायु को रोक देता है अतिथि ब्रह्म युद्ध नर राक्षस यो साम तत्र भारत उस समय मनुष्य और राक्षस में बड़े जोर से महान संग्राम होने लगा जो समस्त दर्शकों का आनंद बढ़ाने वाला और गृद कौवे बगले उल्लू कंक तथा गीदड़ो को हर्ष प्रदान करने वाला था बाणे अर्जुन सतन पत्रि ध्वजेदारत भरत नंदन अर्जुन ने सौ बाणों से उस राक्षस को घायल कर दिया और नौ तीखे बाणों से इसकी ध्वजा काट डाली सारथि चिभिर्बाण त्रिव त्रिभेणुक धनुरे के न चिखेद चतुर्भतरोन फिर तीन बाणों से उसके सारथी को तीन से ही रथ के त्रिवेणु को एक से उसके धनुष को और चार बाणों से चारों घोड़ों को काट डाला पुनः सज्जम कृतम चापम तदप्य विरथ स्योद्यतम खडगम शरे करोत जब उसने पुनः दूसरे धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई तो अर्जुन ने उसके भी दो टुकड़े कर दिए रथहीन होने पर उस राक्षस ने जब खड्ग उठाया तब अर्जुन ने एक बाण बार कर उसके भी दो खंड कर दिए बाणे राक्ष भर श्रेष्ठ तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने चार तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस राज को बिन्द डाला उन बाणों से विद्ध होकर अनबस भय के मारे भाग गया तम विजिताजुन स्तूम द्रोणाऊ किस गुणाजनवाणवाजिष राजन उसे परास्त करके अर्जुन मनुष्यों हाथियों तथा घोड़ों पर बाण समूह की वर्षा करते हुए तुरंत ही द्रोणाचार्य के समीप चले गए। महाराज उन यशस्वी पांडु कुमार के द्वारा मारे जाते हुए आपके सैनिक आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धड़ाधड़ पृथ्वी पर गिर रहे थे तेतु तेसु तुस्मान फालगुण महात्म संप्राद्रव पुत्राण ते विषा पते प्रजानाथ जब इस प्रकार महात्मा अर्जुन के द्वारा उनका संहार होने लगा तब आपके पुत्रों की सारी सेना भाग चली इत महाभारते द्रोण पर्वणि घटोत्क परवणि रात्रि रात्रियुद्धी अलम्बस पराभवी सप्तष्टधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर अलम्बस का पराजय विषयक एक सौ सरसठवा अध्याय पूरा हुआ